श्री श्रीरामकृष्णकमृतम अष्ट परछेद दक्षिण सभक्त श्रीरामकृष्ण प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिण स्व प्रकोष्ठे उत्तिषं भक्त सहापति अदय रविवासर जैष्ठमास चतुर्दशो दिवस कृष्णपंचमी त्र्यशीतुतरादश्टाब से मे मासस्य मस सप्त वेला नववादन सैदे भक्ता क्रमेण आगत्य आगत समय श्रीरामकृष्ण महाशयाद प्रति विदेश भावनाभिनय शाक्ता वैष्णवा वैदा से तन्न तंत पद्मलोचनो पद्मलोचनों वर्धम से सभापंडित आसी गोष्ठिया विचार प्रचल स्म शिव्या्रह्म वा पद्मलोचन सें मैया शिवस्या लापो नव नमेशा हाष्यम व्यकु्ये सती सर्वरव मगैस्य परम निष्ठावनीय निष्ठा भक्तेर भक्रपर पर अव्यभिचारिणी भक्ति यथकशाखा शाखी ऋजुरुत्थि भक्तिर यथा पंच साखे वृक्ष गोपीनादी निष्ठा यदृंदवन मोहनचूड पीतवसन वसान गोपाल विना न्यस्प प्रणय आदधे दाधते मथुरायां जला धृतराज रूप सोषीस शीर्षं कृष्ण अप्य सवकुंठा संबूवु अवदंश कोयं एन सहाँ वैम्हिचारिण्य सैम पत्त पतिवन क्रीय से सा देवर देवर्भासुरान भोजयती पादत्ते पर पतिया सह संबंधस्तु भिन्न तथा सधर्मे निष्ठा भवितुम भविमर् किधर्मदेश न कार्य पर मधुरो व्यवहारो विधेय जगन्माजा तथा आत्मूज विपन्ना मंत्रो नृत्य श्री प्रभु काली कृतगंगगाह कालीगृह गहोदय सहगाममी श्री प्रभु पूजाने सामसन सन्माता पादप्द्मी पुष्प निवेदय अंतरा अतरा स्विसी अ ददा ध्यान श्री प्रभु आसनादुत्थ भाव सन् नृत्य समंच मुखरो वर्त वदति मातर विपन्नाशनी। विपन्नाशनी। देह मातपन्नाशिपन्ना दे देशधारणादुखम विपंच तथ मजीव शिक्षापयति तपन्नासी महामंत्र सकुण भात पूर्वक्रीरामकृष्ण झामा पुकुरस्य। नकुाक्षो वैष्णवशु प्रभु स्व प्रकोष्ठ से पश्चिमे समपेष्ट इनमें भावाबेशशेषो विदे समी राखाल महोदयनकुवैष्णवादय नकुल नकुवैष्णव श्री प्रभु अष्ट्रिशद्वा वर्षा जा यस यथम कलिकाताम आगत्य झामापुक्रे आसी गृह गृह च देव पूजाम दूजा कालम यापयन आसी तदा नकुल एत्य मध्ये मध्यस अर्षोत्सवचक्रे पेनेटीनामक स्थने राघवपंडित महोत्सव उपलक्ष्य नकुवैष्णव इधं श्री प्रभु प्राय प्रतिवर्ष भक्त भक्वैष्णव अंतरा अंतरा सोप महोत्सव सोजयती स्म मास्टर महोदयस्य सेवेशी श्री प्रभु झापुरे अवस्थन सोविंदचट्टोपाध्याय से गृह तिठ पुरातनवाटी नकुो महाशय प्रादर्शय रामकृष्णो श्रीरामकृष्ण नाम कीर्तनानंदन श्री प्रभु भावेशन गान गाय कीर्तन प्रथम सदानंदमिकाल महाकाल मनोमोहनी स्वात्मा स्वयं नृत्यसी स्वयं दत्माता कर्तालम आदिभूते सनातनी शून्यूपे शशिभाले ब्रह्मांड कालेया मुंडमाला कूद लेभे यंत्री ी व्यम यथा यसि तथा कुर्मो कर्मो यथा यहांस तथा ब्रूम कमलाका निर्गुण निर्भत्स सर्वहंत्री सर्वंत्री विधृतासी धर्म दवावश्नासी द्वितीय मम जननी झीतारासी जानी भोजननी दीनदयामयी दुर्गमेसी तम गायत्री, तमंबसाध्या जननी तम जगद्धात्री करती सदा शिव मनोरमा, शिवमनोरमा जले तम स्थले तामा भोजननी सर्वस्व घटे अर्घकुटे साकाराकारा निराकारा तृतीय सारा सारे सारमस्ति हिवा असारम सारम चिनु चतु मनसचल नास्ती अकम तरियासने पचम पतितागरे मज्जति मातस्तनु तरी माया मज् मोहवादिया क्रमेण वर्धते भोशंक ष मतृपुत्रो आवाम कियापम कषा हस्तिपृष्ठे शुष्क्रिनाशन कशा चिपीटकोपरी उत्तमम दधी सी राम श्रीरामकृष्ण भक्ता वहसारिण सवल दुखालापो न शोभन आनंदोपेक्षा अन्नाभास्ते दिनदयी उपवास सोढ़ुम शक्ता भोजने किंचित विलबे जाते पीड़ा एसाम सविधे कवल रोदनकारी पापं चर्ता नुचिरा वैष्णवचर ईरिता कवल पाप पापम किस आनंदयापन क्रीयताभुर्भोजनावन्न किंचित विश्राम चक्रे तबदेव मनोहर साई गोस्वामी स्रीराधिकाया महा भाव महाभाव श्रीरामकृष्ण श्री प्रभु किौरांग गोस्वामी पूर्वरागकीर्तन गाया किंचि शुण्व श्री प्रभु राधा भावे कृतनम। करतल मन्ने भाव आवीष प्रथमत गौरचंद्रिकाकर्तन करतलह चिंतान्व गौरा कथम संचित मे अदय राधाभा गोस्वामी पुनर्गान गाती गुह्यादिरेकदंड मध्ये सतवार छड़े छड़े याता मन सद्वेगूत कदम कानमीक्षते राधे कथमे जातम भो गए पंक्तिशम्य प्रभो श्रीरामकृष्ण से महाभावस्था संभृत्ता अंगयुतक छिव्व त्याज कीर्तना कीर्तन गायको यदा गायती शीतलं तदंगं तनुस्पर्शम अवसमंगम महाभावेन महाभ कंपो केदारम दृष्टि श्री प्रभु कीर्तन कंठ कथये प्राणनाथ हृदय वल्लयुज कृष्णमाय उपस्थापयत एक सुपस्थात अन था म नयता चिराय युष्मा स्वीक गोस्वामी कीर्तन गायक श्री, गाय श्री प्रभोरमस्था प्रेक्ष्य मुग्धो जाता साजलिर्वदी मम विषय बुद्धि नाशयत श्रीरामकृष्ण सहाँ साधु कुटीर समुप्रिता तमेतावान्हादला एतावान मधुर रसो एतावान्धुरसोंसरती गोस्वामी प्रभो अहम शर्करा बलिव शर्करा स्वाद कर्त कु पारियान कीर्तन प्राचल कीर्तन गायक श्रीमती दशा वर्णन कुरते कोकिलकुे कलना कोकिलकनाशम्यीम्रध्वनि प्रतीतिर्भवतीत जैमिने नाम कीर्तन कौती कथयति सखे कृष्ण नईते दल शाखायाँ स्थापय गोस्वामी राधा श्याम कृत्वा कीर्तनम अवसाती स्म